क्योंकि वो तो जाएगा और तुम उसको अपने दिल से चिपका के रखना चाहोगे तो वो तुम्हारे दिल को घायल करके चोट पहुंचा के भी तुमको छोड़ के जाएगा तो, तो, तो सुख की एक परछाई आई थी और वो चली जाएगी तुम प्रकाश स्वरूप हो प्रकाशों में निजम रूपां प्रकाश मेरा अपना स्वरूप है इसमें कभी सुख आता है और कभी दुख आता है इसमें यदि दुख को आने से रोकोगे तो शीशा फोड़ना पड़ेगा और यदि इसको है ना इसमें सुख को रोकना चाहोगे तो वो सुख तुम्हारे शीशे को फोड़ के जाएगा अच्छा इसी से राग द्वेष जो है सुख दुख आना बुरा नहीं है उनसे राग द्वेष होना जो है ये अज्ञान अविद्या की परंपरा में है सुख दुख का आना अविद्या की परंपरा में नहीं है उनसे राग द्वेष होना और उनका अभिमान होना अविद्या अस्मिता राग द्वेशा भी सुख का भास जाना ये अविद्या नहीं है वो तो ज्ञान है और दुख का भास जाना का ये भी अज्ञान नहीं है ये तो ज्ञान है दुख का भास जाना ये तो ज्ञान की ज्ञान का चमत्कार है लेकिन आ, सुख और दुख से राग राजद्वेष हो जाना ये अज्ञान की परंपरा में अज्ञान के वंश में है तो प्रकाशों में निजाम रूपा मेरा अपना स्वरूप क्या है कि मेरा अपना स्वरूप है केवल प्रकाश देखते चलो देखते रहो और देख रहे हो देख रही तो हुँ? देखे ही तो रहे वो हाँ हाँ जवानी जाते तुमने देखी नहीं आई जवानी और चली गई बचपन आया और चला गया ऐसा पांव दबा के चलते हैं है? हां चोर सरीके हो, जैसे चोर पांव दबा के चले कि हमारे पांव की आवाज किसी के कान में ना पड़े ऐसे ही बचपन पांव दबा के चला जाता है जवानी आ जाती है जवानी पांव दबा के चली जाती है बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापा भी ऐसा पांव दबा के जाता है कि लोग सोचते ही रह जाते हैं कि अभी तो हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे हाँ हाँ अपने मरने का ख्याल नहीं आता क्योंकि वस्तुतः अमर है अमर को मरने का ख्याल आना जो है ना ये तो मरने का मरना है देह का आत्मा का नहीं है और हम हैं आत्मा है? और मान के बैठे हैं देह तो देह में अपने अमरत्व का आरोप हो गया तो मालूम नहीं पड़ता है कि मरेगा देह आत्मा की अमरता देह में मालूम पड़ती है इसलिए देह का मरना मालूम नहीं पड़ता है तो मरेगा देह जन्मता है और मरता है मन कभी चंचल होता है कभी स्थिर होता है समाधि कभी लगती है कभी टूट जाती है मन में कभी इष्टदेव का दर्शन होता है कभी नहीं होता है मन में कभी सुख आता है और कभी दुख आता है लेकिन तुम वो रोशनी हो जिस रोशनी में हृदय के रंगमंच पर ये नट और नती आ करके नाचते हैं हाव हाव दिखाते हैं और चले जाते हैं प्रकाशों में निजाम रूपम ज्ञान मात्र ही तुम्हारा स्वरूप है काल का ज्ञान भी काल से न्यारे हो तुम काल का ज्ञान होता है तुमको देश से न्यारे हो तुम देश का ज्ञान होता है तुमको वस्तु से न्यारे हो तुम वस्तु का ज्ञान होता है तुमको और तुम परिच्छिनता से न्यारे हो क्योंकि परिच्छिन्नता का ज्ञान होता है तुमको हम अपरिच्छिन्न हाँ हैं ये जिद्द करने की जरूरत नहीं है परंतु तो हम परिच्छिन्न नहीं हैं तो यह बात बिल्कुल पक्की है, है क्योंकि हम परिच्छिन्नता के साक्षी हैं हम परिच्छिन्नता के अधिष्ठान हैं क्योंकि हम परिच्छिन्नता के प्रकाशक हैं और स्वच्छ हैं सुख दुख हमको नहीं छूते हैं राग द्वेष हमको नहीं छूते हैं पाप पुण्य हमको नहीं छूते हैं ज्ञान तो ज्ञान है सड़क पर आने जाने वाली चीज कहीं रोशनी को छूती है ऐसा देहस्ताम शुच्च और देह क्या है ये देह तो बिल्कुल अंधकार है असल में देह को मैं मानना ही मृत्यु है प्रमादम्बई मृत्यु महम रभी ये जो अपने स्वरूप को न जानकर अपने को देह रूप जानते हैं इसी का नाम मृत्यु है नबई मृत्युर नबई मृत्युर्याघ्र ही वापसी जंतून जैसे बाघ आके किसी को खा जाए वैसे मौत आके किसी को नहीं खाती है अपने आप को न जान नहीं मृत्यु है आप अपने आप को न जानना ही जरता है अपने आप को न जानना ही दुख है अपने आप को न जानना ही बंधन है अपने आप को न जानना ही इष्ट से नियोग है ये सारा पाप अपने स्वरूप के अज्ञान में अपने स्वरूप के अज्ञान में ही सारा पाप निवास करता है तो ये देह भाव जो है ये तामस है तो कहां देश काल वस्तु के साक्षी प्रकाशक तुम और कहां ये अंधकार का टुकड़ा देह अपने को देह मान करके जो तुम बैठे हुए हो तयोरक्यम प्रपष्यंती इस देह को मैं मानते हैं बोले किम अज्ञान मत अपरम इससे बढ़ करके अज्ञान और क्या होगा आत्मा नित्यो ही सदरूपो देहो नित्यो ही असन्मय तयोरक्यम प्रपश्यंती किम मत अपरम आत्मात्यो ही सदरूपो देहो नित्यो नितियों देह तो अनित्य है आप जानते हैं रसोई बनाते हैं रोटी बनाते हैं तो दिन 24 घंटे अगर रखी रहे तो उसमें बासीपन आ जाता है सड़ाद आ जाता है कई लोग तो ऐसे होते हैं महाराज कि तवे पर से रोटी उतरे और थाली में ही पड़े बिल्कुल गर्मा गर्म और ठंडी हो जाए तो हमने फेंकते देखा है बोला हमने ऐसे भले मानुष देखे हैं कि थाली में रोटी ठंडी आ गई तो थाली उठाकर फेंकते अच्छा तो रोटी से तो तुम्हारा इतना परहेज है और रोटी खाने के बाद वो देह में जाके बासी होती है कि नहीं और वहां सड़ती है कि नहीं है? और उसमें से दुर्गंध निकलती है कि नहीं उसमें सड़ाध आती है कि नहीं आती है अब उसी रोटी से तो तुम्हारा शरीर बना है अन्न में से ही तो बीर्ज बना है आ, अन्न से ही तो तुम्हारा शरीर बना है और अन्न से ही जिंदा रह रहा है और अंत में अंत में माटी में ही इसको अन्न में ही मिलना है हमारे एक महात्मा थे गंगा किनारे वो कहते थे जरा हम लोगों की तरह ज्यादा बोलने का शौक नहीं था हमको हम तो अपना शौक पूरा करते हैं ना हमको तो ज्यादा बोलने का शौक है तो वो बोलते थे कि घास से मांस और मांस से घास मांस से घास से मांस बनता है ये जौ गेहूं मटर ये सब घास ही तो है ना जो धरती में पैदा होते हैं बोले तो घास से मांस बनता है और ये मांस फिर क्या हो जाता है तो फिर धरती में मिलता है तो घास हो जाता है घास से मांस और मांस से घास ये दुनिया की रीति है गंगा जी बोल रहे हैं। आ, वो, वो बताते थे एक बार गंगा जी उनके सामने आई थी तो गंगा जी ने बताया कि घास से मांस और मांस से घास और गंगा जी की गोद में दोनों बनते बिगड़ते रहते हैं और साक्षी जो है ना वो तो देखता रहता है तो ये आत्मा नित्य है ना आत्मा नित्यो ही सदरूपो सकल सूरत के चक्कर में मत पड़ना आप लोग सुंदरता के प्रेमी सौंदर्य उपासक बुरा मानोगे लेकिन जिनका मुंह खूब भरा हुआ अभी दिखता है ना ये हड्डी का प्रताप है बोला ये दांतों की जो हड्डी लगी हुई है ना वो जरा कल्पना करो कि ये मुंह दांतों के टूट जाने के बाद कैसा लगेगा हाँ हम लोग कल्पना कर लेते हो आप आप कर बुरा मत मान हम कल्पना कर लेते हैं आदमी जो हमारे सामने बैठा है जब इसके सब शब्द टूट जाएंगे और इसका मुंह पोपला हो जाएगा तो मुंह लंबा लगेगा ये जो गोल गोल अभी लगता है ना ये गोल गोल लगेगा क्या ये गरा हुआ लगेगा क्या अरे चार दिन की चांदनी है बाबा है चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात आ, ये सफेद बालों का देखो पहले बड़ी शर्म आती है कि आए आए हमारे बाल सफेद हो रहे हैं चार छह महीने तक उनको निकालते रहते हैं एक साधु के यहाँ ये अफवाह फैला दी गई कि हमारे महाराज तो कभी बुद्धे ही नहीं होंगे ये तो वजह रहे हैं, हमारे हैं। अब थोड़े दिनों के बाद महाराज उनके बाल तो सफेद होने लगे तो सवेरे उठ के एक भक्त का यही काम था कि वो देख देख के जो उनके सफेद बाल थे उनको कैंसी से काट के निकाल देता तो बाल तो सफेद हो गए है तो ना बाद में दांत भी टूट गए बाद में मुंह भी पोपला हो गया अब उनकी आवाज न समझ में आए अब इस तरह से रोटी सड़ रही है शरीर सड़ता जा रहा है लोग कहते हैं कि हमारे बेटे की उम्र बड़ी हो रही है तो तुम्हारे बेटे की सौ वर्ष की उम्र है तो उसमें से एक दिन रोज बढ़ती नहीं एक दिन रोज घटती जाती है तो ये अनित्य है सृष्टि और असद रूप है ये भी देखो सृष्टि पर विचार करने का एक दृष्टिकोण है आप इस दृष्टिकोण की निंदा नहीं करना कभी भला ये आजकल के बाबू लोग कहते हैं कि ये क्या भरी पूरी जवानी में बुढ़ापे का विचार करना और जिंदा रहते मौत का विचार करना है? और उसमें सुंदर रहते कुरूपता का विचार करना ये क्या मूर्खता है है बिल्कुल बाबू लोग बोलते हैं हमको मालूम है लेकिन विचार के किसी दृष्टिकोण का तिरस्कार करना ये बुद्धिमान पुरुष का काम नहीं है आप सुंदरता की दृष्टि से विचार करो परंतु ये भी एक सत्य है आप कब तक बंद करोगे इससे इस, इस पर भी विचार करना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा आज नहीं करोगे जब तुम्हारा मन कम, जब तुम्हें धंधे में घाटा आवेगा तब करोगे जब तुम्हारा मन, मन कमजोर हो जाएगा तब करोगे जब तुम्हारे पति पत्नी बेवफा हो जाएंगे तब करोगे जब तुम्हारे बेटे बेटी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तब करोगे जब तुम्हारा कमजोर शरीर हो जाएगा तब करोगे तो एक दिन इस दृष्टिकोण का आदर करना पड़ेगा जब तक बुद्धि ठीक है जब तक समझदारी है तभी तक आ, इस, इस पर विचार इस पर विचार कर लो हो यह भी एक विचार करने की पद्धति है आ, शरीर अनित्य है और आत्मा उसके साथ साथ बदलता नहीं है ब्रज में ये कहावत है कि वहां लोग बुड्ढे हो जाते हैं तब भी घोटू तक काजल लगाते हैं हमने ऐसे सत्तर सत्तर अस्सी अस्सी बरस के लोग देखे हैं जो बड़े शौकीन हो श्रृंगार रस के महाराज हमारे गुरुजी थे जिनसे मैं संस्कृत पढ़ता था उनकी पचहत्तर अस्सी बरस की उम्र हो गई थी उन दोनों तो वो महाराज जब कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते थे तो उनको बहुत देर तो अपनी मूछों के एक एक बाल को सीधा करने में लगता था एक बाल दूसरा सफेद थी बिल्कुल सफेद लेकिन ऐसी बढ़िया बनवाते थे और बड़ी देर लगती थी वो एक सन्यासी को मैंने देखा और सवेरे उठ के शीशा लेके यहां के अपने बाल कैं से निकालते थे कि जिससे ललाट उनका खूब ऊंचा देखने में लगे भव्य लगा है ना अपने हाथ से केसर लेकर के आ, और पोते थे ऊपर तक कि जिससे देखने वालों को और वो बाल निकालने के बाद और केसर ननाव भव्य लगे आ, बहुत बढ़िया आपका ललाट हमेशा ऊंचा रहे है और है ना सिर आपका ऊंचा रहे हमेशा और वो हमेशा चमकता रहे उसमें सुंदरता बनी रहे लेकिन आप इस ओर से आंख नहीं बंद कर सकते कि आपके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं बाल सफेद हो रहे हैं आख घुटने कमजोर हो रहे हैं कमर में दर्द हो रहा है आँख से कम दिखाई पड़ने लगा है कान से कम सुनाई पड़ने लगा है मन में अब उतना उतना जोर नहीं है अब बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है आप अभिनिवेश आवेश नई नई बातों को है ना नए विज्ञान को आप नहीं समझते हैं आपको ये बात मालूम पड़नी चाहिए पहले आप चांगे की हर बात समझते थे कि चांगा कैसे चलता है अब मोटर की हर बात है उसको भी आप समझते चलते हैं ना लेकिन रॉकेट कैसे चलते हैं है ना अड़ू कैसे फोड़े जाते हैं ये नवीन विज्ञान के बारे में आपकी समझदारी कमजोर ए, कमजोर है इस बात को आपको समझना चाहिए कि आपकी बुद्धि में कहां कमजोरी है आपके मन में कहां कमजोरी है आपकी इंद्रियों में कहां कमजोरी है शरीर में कहां कमजोरी है आप अपने रोग को नहीं समझेंगे तो उसका निदान उसकी चिकित्सा ठीक ठीक नहीं हो सकेगी तो आत्मा जो है वो नित्य है और इसलिए सदरूप है नित्यत्वा सदरूप और देहो नित्यो यसन्मयया और देह अनित्य है ये हमेशा एक सरी का रहने वाला नहीं है इसलिए एक दिन ये शुरू में नहीं था और ये बाद में नहीं रहेगा ये बीच में स्वप्न के शरीर के समान दिखाई पड़ रहा है तो हमेशा रहने वाली चीज और बिल्कुल न रहने वाली चीज दोनों को एक समझना माने इस शरीर को मैं समझना ये अविवेक की पराकाष्ठा है किमज्ञान मत परम इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा आत्मन तत्प्रकाशत्व यदार्थ अवभाषनम नाग्नियादिदीति व्यप्तिर्भव्यम देहो हमेत्यय मूढ़ो धृत्तिषत हो मयमित ज्ञा घटद्रष्टा ब्रह्म समिदनंद आत्मनत प्रकाश वह पदार्थवभाषनम पदार्थ का जो अवभासन है तत् आत्मन प्रकाशत्व आत्मा का प्रकाश रूप होना क्या है कब वस्तुओं का मालूम पड़ना केवल वस्तुओं का मालूम पड़ना नहीं वस्तुओं के अभाव का भी मालूम पड़ना देखो रोशन जिन आंखों से रोशनी मालूम पड़ती है उन्हीं आंखों से रोशनी न होना भी मालूम पड़ता है यहां दिया जल रहा है कि नहीं आप से पूछे तो कैसे बतावेंगे तो बोले हम आंख से देख रहे हैं दिया जल रहा है तो ऐसा दिया नहीं जल रहा है ये कैसे मालूम पड़ता है हम आंख से देख रहे हैं दिया नहीं जलता तो दिया का जलना और न जलना दोनों आंख से मालूम पड़ता है इसी तरह से जागृत जो भाषता है जागृत में स्त्री पुत्र धन मकान ये जिससे मालूम पड़ता है और स्वप्न में स्वप्न जिससे मालूम पड़ता है और सुसुप्ति में जागृत और स्वप्न दोनों का न होना जिससे मालूम पड़ता है और जागृत स्वप्न में सुसुक्ति का न होना जिससे मालूम पड़ता है माने वो अपना आत्मा आथ वो अपना मैं जागृत में जो शरीर मरता है वो आत्मा नहीं है स्वप्न में जो शरीर दिखाई पड़ता है वो अपना आत्मा नहीं है और सुसुप्ति में सुसुप्ति में न जागृत का शरीर न स्वप्न का शरीर दोनों नहीं दिखाई पड़ता है केवल अंधकार रहता है कब वो अंधकार भी अपना स्वरूप नहीं है देखो जागृत का शरीर ठोस है स्वप्न का शरीर कल्पना है, है? और सुसुप्ति का शरीर अज्ञान है और ये तीनों जिससे मालूम पड़ते हैं उसका नाम पदार्थावभाषण ये जो किसी भी पद के अर्थ का माने शब्द से हम जो जो चीज बोलते हैं उसको है ना बोलना पद बोला जाता है और उस पद का जो अर्थ है पद और अर्थ का संबंध मन में बाजता है और जैसे रूमाल है तो रूमाल देखो हाथ में है और रूमाल शब्द कहां है मुंह में हाथ में रूमाल शब्द नहीं है हाथ में रूमाल है शब्द नहीं है और मुंह में शब्द है रुमाल नहीं है और रुमाल शब्द का ये अर्थ है ये ज्ञान कहाँ है हृदय में है वो आत्मा का स्वरूप है न तुम रुमाल हो न शब्द हो